शिवपुराण द्रुद्ध संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मैना और हिमवान की भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे तदनंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे देवता बोले देव देव महादेव करुणाकर शंकर हम आपकी शरण में आए हैं कृपा कीजिए आपको नमस्कार है स्वामिन आप भक्त वस्तल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं दिनों का उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों को विपत्तियों से छुड़ाने वाले हैं इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने बैना और हिमान की अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक बताई देवताओं की वह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे तदनंतर भक्त वसल महेश्वर भगवान शंभु जो माया के स्वामी है निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए उस समय गिरिराज हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे इसी अवसर पर वहाँ सदाशिव ने पदार्पण किया वे हाथ में दंड छत्र शरीर पर दिव्य वस्त्र ललाट में उज्जवल तिलक एक हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालक ग्राम धारण किए हरि नाम का जप कर रहे थे और देखने में साधु वे ब्राह्मण जान पड़ते थे उन्हें आया देख सप परिवार हिमवान उठ खड़े हो गए उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल पर दंड के समान पढ़कर भक्तिभाव से साक्षांग प्रणाम किया देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांचित शुभाशीर्वाद प्रदान किया शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया तत्पश्चात हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। उन्हें अत्यंत पूर्वक उन द्विजराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि ने गिरिराज से शीघ्र आदर पूर्वक कहा वे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले गिरिश्रेष्ठ मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता रहता हूँ मन के समान मेरी गति है मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ परोपकारी शुद्ध आत्मा दयासिंधु और विकार नाशक हूँ मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपने इस लक्ष्मी सरी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित असंग कुरूप और गुणहीन वर महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो वे रुद्र देवता मरघट में वास करते शरीर में सांप लपेटे रहते और योग साधते फिरते हैं उनके पास पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है वैसे ही नंग धड़ंग घूमते हैं आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ वे कुपात्र और कुशील हैं स्वभावता विहार से दूर रहते हैं सारे शरीर में भस्म रमाते हैं क्रोधी और अभिवेकी हैं उनकी अवस्था कितनी है यह किसी को ज्ञात नहीं वे अत्यंत कुत्सित जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं वे भले बुरे सबको आश्रय देने वाले भ्रमणशील नागहारधारी भिक्षुक भिक्षु परायण तथा हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं ऐसे अयोग्य वर्ग को आप अपनी बेटी ब्याहना चाहते हैं अचल राज अवश्य आपका यह विचार मंगलदायक नहीं है नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज मेरे कथन का मर्म समझो तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दिया जाए शैलराज ही देखो उनके एक भी भाई भाई बंधु नहीं है तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो किंतु उनके घर में भूंजी भाग भी नहीं है वे सर्वथा निर्धन हैं गिरिराज तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से मीना देवी से सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्नपूर्वक पूछ लो किंतु पार्वती से न पूछना क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है ब्राह्मण जी कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर वे ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव ही थे शीघ्र खा पी कर आनंदपूर्वक वहाँ से अपने घर को चल दिए